कि वो हमेशा ऐसे इंसानों की मदद करता जो दिल से बहादुर होते और उनमें हैरतअंगेज चीजें तामीर करने का जज्बा होता। चूरों शहर दर शहर घूमता अजीम इंसानों की तलाश में और वो इसी तरह अजीम किससे भी घरता। ऐसे ही एक शहर में एक बहुत ही खूब नौजवान रहता था जिसका नाम था एंटोन दानिशमंद और मेहनतकश इंसान था एक दिन राजा का पैगाम सा एक पैगाम लेकर आया सुनो सुनो सुनो शहजादी ने निकाह करने का फैसला किया है जो कोई भी सबसे हरतंगे इस चीज कर सकेगा उसे बादशाह की बेटी का हाथ और उसकी आधी सल्तनत मिलेगी हर कोई जो अपने हुनर की नुमाइश करना चाहे उसे महल में आने हल्का हां ऐसा तो मैंने सुना नहीं कभी है ना सही बात है हां सही कहा तुमने ये उंदा है तुम क्या करने वाले हो शहजादी का दिल जीतने के लिए मैं मैं क्या कर सकता हूं तो तुम्हारे ख्याल से तुम कोई हैरतअंगेज चीज नहीं कर सकते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सिर्फ एक ही हैरतअंगेज चीज मैं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊं इस वक्त तो मेरी जिंदगी में तुम ही सिर्फ एक नायाब चीज हो यकीनन ऐसा करने के लिए मैं तुम्हारी हौसला अज़ाय नहीं करूँगा। पर तुम घड़ियां बनाते हो है ना तुम क्यों नहीं एक हैरतअंगेज मेरे ख्याल से मैं ऐसा नहीं कर सकता चुरो तुम कभी जान नहीं पाओगे अगर तुम कोशिश ना करो इसने एंटोनियो को सोचने पर मजबूर कर दिया उसे आखिर खोना क्या था कम से कम वो कोशिश तो कर सकता था एंटोनियो ने अपना सारा काम खत्म किया और सोने चला गया अंधेरा छाया था एंटोनियो अपने औजारों के बक्से को घूरता रहा क्या वो सचमुच कुछ अहेरतंगीस तामीर करने के काबिल था खैर वो कभी ये कैसे जान पाएगा अगर उसने कोशिश ही ना की हो शायद उसने कागज निकाला और अपनी तसव्वुर में की एक घड़ी का कच्चा खांचा खींचा और फिर ये शुरू हुआ शायद शायद चुरो सही कह रहा हो। उसका दिमाग अचानक उन्हेंर तंगीस चीजों से भर गया, जो उस घड़ी से करवा सकता था। उसने घंटों काम किया। उसका हौसला इतना बुलंद था कि उसने पूरी रात नहीं कुछ खाया और न ही वो सोया। अगले दिन, जैसा कि तेज था, पूरे शहर का मजमा महल में इकट्ठा हुआ अपने हुन क्या ये हैरतअंगेज नहीं कि मैं कैसे खुद को झूठ पहचान सकता हूँ? यकीनन। आ, अगला? ओह, मैं महीनों तक सोया रह सकता हूँ। ओह, ये तो अभी भी सो रहा है। क्या हमें महीनों इंतजार करना पड़ेगा उसके जागने के लिए? ऐसे यहां से ले जाओ।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 लेकिन बादशाह सलामत इसके बाद हम आपको उछालने वाले थे <laughs> ओ ये तो बहुत खौफनाक है अगला पिन एंटोनियो दाखिल हुआ उसने शहजादी और बादशाह को सजदा किया मैं एक घड़ी सा हूँ बादशाह सलामत और मैं आपको अपना काम दिखाना चाहूंगा و تمام मुक़ाबिल जो महल में जमा थे उन्हें ये यक़ीन हो गया कि एंटोनियो हार जाएगा आखिर वो एक अदना सा घड़ीसाज़ ही था एंटोनियो ने उस ढाँचे से कपड़ा हटाया और बेनक़ाब किया एक अजीबोगरीब घड़ी को ये ऐसी बदसूरत घड़ी है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी है गुस्ताख़ी माफ़ हुज़ूर एला लेकिन हुनर और दानिशमंदी ऐसे मुक़ाम حاصل कर सकती हैं जो خوبصورتی कभी भी नहीं कर सकती तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये घड़ी दानिशमंद है। हम्म, चलो देखें कि ये क्या कर सकती है। एंटोनियो ने बस यही किया कि उसने घड़ी को बीचों बीच छुआ और वो चलने लगी। जब सब लोग इसे हैरत से देख रहे थे, तो घड़ी ने एक बजाया और उससे निकला एक आदमी जो लकड़ी का बना था। फिशाल ज़ि� इस पर एतमाद रखो कि तुम कौन हो और तुम्हारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। फिर अगर मुझसे पूछो तो सिर्फ यही एक उसूल होना चाहिए। देखने वाले हैरतज़दा हो गए। लकड़ी का आदमी वापस चला गया। घड़ी ने दो बजाए और उसमें से निकली दो बैलोविना। ओह, उन्होंने कितना उम्दारक्ष किया, और उनका क्या शानदार अंदाज था। ये सचमुच तिलस्मी नजारा था। घड़ी ने तीन बजाए और बाहर आए चांद और सूरज। बीसिक असली वाली नहीं। तीसरा था। रात के आसमान पर चमकता सबसे रोशन सितारा सीरियस, जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वो इतना सीरिय <laughs>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 एक फूल एक बेकसूर कीड़े को खाता है और उसकी रूप फल खाती है ये तो बहुत खौफनाक है पैसा हाथियों ये क्या है ये है चार मौसम टिंडले बाहर के मौसम में उगता है हम सबको इसका इल्म है कि चिड़िया गर्मियों में बाहर आते हैं और खाली घोंसला सर्दी का मौसम है क्योंकि परिंदे पहले ही � <laughs> क्योंकि पहेली सुलझ गई थी और वो चीजें घड़ी में वापस चली गई घड़ी आगे बढ़ी और उसने पांच बचाए एक और पहेली बाहर निकली एक एनक एक घंटा ताजी जड़ी बूटियों का एक कटोरा एक गरमागरम खाने की तश्तरी और एक छोटा सा पिल्ला यह जरूर पांच उजवे تناسل यानी हमारे अहसासे एनक देखने के लिए, घंटा सुनने के लिए, ओह, ताजी जड़ी-बूटियों की खुशबू, गर्मा-गर्म नजीज खाना खाने के लिए और। छोड़ना? क्या मैं इस प्यारे से पिल्ले को छोड़ सकती हूँ? पर जैसे ही पहली सुलझ गई, ये चीजें फौरन वापस चली गईं, क्योंकि घड़ी भी अपनी किसी भी ऐसा से हिस्से नहरूम वो टूटा हुआ है कोई भी भाषा हर वक्त छह नहीं फेंक सकता यह टूटा नहीं है हुजूर यह घड़ी का वक्त है आह मुझे यह पता है और जब सात की बारी आई तो सात छोटे-छोटे बच्चे नुमाया हुए वो एक घेरे में घूमते रहे घूमते रहे और लगता था कि वो एक छोटे से मुखड़े के लूप में اور میں تمہارے بعد آتا ہوں ہمیں بہت سارا کام کر ہے ہم ہفتے کے بیچو بیچ پہنچ گئے ہیں پیروہ میرے پاس رکھو اور میں چلنا گی آخری دن آخری دن آخری میں بس سونا چاہتا ہوں کیا شکریہ تم سب میں پوری ہفتی تھکا رہا اوہ میں کتنی اداس ہوں اوہ کیا میں تمہارے نہیں آتا यह सप्ताह के साथ दिन होते हैं दिन सुकून से वापस चले गए सबसे हरत अंगे इस बात तब हुई जब घड़ी ने आठ बजाई आठ प्लानेट बाहर आए वो ये दिखाने के लिए घूमते रहे कि हमारा सोला सिस्टम कितना खूबसुरत है महल बहुत ही मु जब प्लैनेट वापस चले गए अब वक्त था नौ घुंघरूओं के बाहर आने का और एक रक्स पेश करने का महल ने खुश होकर घुंघरूओं को देखा घड़ी फिर बजी और बाहर आए नौ सलाहकार दानिश मंद थे कि बादशाह की दरबारियों को अपनी मुजाल की फिक्र होने लगी। इससे पहले कि बादशाह कुछ कह पाता, ओ, शुक्र, है शुक्र है खुदा का, शुक्र है खुदा का। अचानक दो बच्चे बाहर आए। चलो एक खेल खेलें। हाँ, दो और दो और साथ। देखो गाड़ी में क्या रमज़ के? ये, हे, हे, ये, सबने सब्र से इंतजार किया क्योंकि अब वक्त हो गया 12 का घड़ी हिली और बाहर निकली एक बूढ़ी औरत हर कोई उलझन में पड़ गया पर फिर वो गाने लगी उसने अपनी पुरकशिश आवाज में 12 खूबसूरत नगमे गाए उसकी जन्नती आवाज ने मुल्क खिला दिए और महल के बाहर चिड़िया नाचने लगी ये इतनी खूबसूरत आवाज थी जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। ओह, ये सच मुझे बहुत हैरतअंगेज़ चीज है, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि अपनी बेटी का निकाह एंटोनियो घड़ीसाज़ जैसे हुनरमंद इंसान से करा दूँ। महल में हर कोई इस पर रज़ामंद हो गया कि घड� शहजादी भी घड़ी सास से मोहब्बत करने लगी थी। जैसे ही बादशाह निकाह के तारीख का ऐलान करने ही वाला था, नहीं! आग... आग... आग... ओह, घड़ी इतनी खूबसूरत लग रही थी, तब भी जब उसे तबाह किया जा रहा था, उसको देखना बहुत ही हैरतअंगेज़ था। भीड़ बस वहाँ खड़ी रही और उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा स <laughs> लो मैंने सबसे हैरतअंगेज चीज को नष्ट नाबुद कर दी क्या ये हैरतअंगेज नहीं है ओह ये यकीनन है तो आपके उसूल के मुताबिक मुझे तुम्हारी शहजादी से निकाह करने का हक मिलेगा और मुझे तुम्हारी आधी सल्तनत भी मिलेगी क्या ये सही नहीं है ये सही है आह लेकिन अब्बा मुझे माफ करना मेरी बच्ची वादा खिलाफ नहीं की जा सकती पूरी सल्तनत इस पर रजामंद है कि इस नायाब فن की सबसे खूबसूरत तखलीक को नष्ट-नाबूद करना सबसे हरतंगेज काम था तुम रजामंद नहीं हो आ हाँ, पर इस तरह से नहीं आ मेरी अजीज शहजादी वादा किया गया था सबसे हरतंगेज चीज के लिए किसी खास किस्म की हरतंगेज चीज के लिए नहीं <laughs> میں تم سے نکاح کر نکلے تیار ہوں محل بہت چککا رہ گیا اور سب اداس ہو گئے انٹونیو بہت اداس ہو گیا وہ واپس اپنی ٹوٹی ہوئی گھڑی اپنے اندھیرے گھر میں اٹھا کر لے گیا وہ بستر پر بیٹھا اتنا اداس کی وہ ہلنے کے بھی قابل نہیں تھا اوہ یہ خوفناک ہے یہ یہ ہے میری حقیقت میں کتنا احمق تھا कि शहजादी से निकाह करने का ख्वाब देखता रहा कोई बात नहीं चुरो कुछ भी नहीं बदला है मैंने अपनी पूरी कोशिश की आ, मुझे बस सो जाना चाहिए पर चुरो आसानी से अपने दोस्त के लिए हार नहीं मानने वाला था अगले दिन शहजादी का निकाह उस इंसान से होने वाला था जो कहलाया जाने लगा हैरत अंगेज तैयारिया हो गई पर कोई भी खुश नहीं था न शहजादी और न बादशाह हैरतंगीस तबाही करने वाला महल में दाखिल हुआ और غرور से शहजादी के पास खड़ा हो गया जब सब वहां खड़े थे उदासी से ये सब देखते हुए महल का दरवाजा एक जोरदार आवाज के खुला बादशाह सलामत वो वो आ रहे हैं कौन आ रहा है टूटी ये हकीकत है। वो लकड़ी का आदमी हफ्ते के दिन और प्लैनेट भी उड़ते हुए अंदर आए। तुम, तुमने सोचा तुम हुनर का कत्ल कर सकते हो, फन का कत्ल कर सकते हो। हाहाहा। हाहा। हा, हा, हा, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। ये कोई नहीं कर सकता, मिस्टर फ्राइडे। इस आदमी को गोल-गोल घूमाते रहो, जैसे हम घूमते है आ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह, ये किस्ता कसूर है? तुम ये कैसे सोच सकते हो कि फन की कोई रूह नहीं होती? चलो इसे नचाएं। ओह मेरी पीठ। ठीक है, ठीक है रुक जाओ। मैं अहमत था ये सोचते हुए कि मैं फन का कत्ल कर सकता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। आ, मैं रजामंद हूँ। म� उसके हुनर और वो दानिशमन घड़ी जो उसने तामीर की, वो सच मुझ हैरत तंगेज चीज थी, मैं हथियार डालता हूं, मैं हथियार डालता हूं. हे, hey, एंटोनियो को बापस बिला, बिला उसे. ओ, oh, कोई जाए और मेरे एंटोनियो को लेकर आए. <laughs> <laughs> इधर आओ मेरे बच्चे सच मुझ तुम ही मेरी आधी सल्तनत के हकदार हो और मेरे दिल के शहजादी और एंटोनियो के दुबारा मिलन से महल में खुशियाँ छा गईं। गड़ी साज ने ये साबित कर दिया कि चाहे कितना ही ताकतवर और बुरा तबाही करने वाला हो सच्चा हुनर कभी तबाह नहीं किया जा सकता और जहाँ तक हैरतअंगेज तबाही करने वाली का सवाल ह� टूटी हुई चीजों की मरम्मत करता हुआ जैसा कि कहा जाता है कि अंजाम सही तो सब सही ओह क्या हुआ था क्या मैंने आदि सल्तनत और शहजादी का दिल जीत लिया ओह नहीं तुमने नहीं जीता ये कहानी का आखिर है ओह नहीं नहीं रुको मैं तुम्हें सबसे हरदंगेश चीज दिखा सकता हूं मैं दिखा सकता